षे पिनस्वर्जे पिनस्व ब्रह्मणे पिनस्व क्षत्रा पिनस्व द्यावा पृथ्वीभ्या पिनस्व धर्मासी सुधर्मा अमे असी धारय ब्रह्मधारय क्षत्रम धारय विषम धारय ईसर्षे हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए इसका संकेत किया है यदि हम संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं रहना या जीना चाहते हैं तो हमें अनेक प्रकार के साधनों की अपेक्षा रहेगी साधनहीन होकर हम संसार में जी नहीं सकते अथवा सुखपूर्वक रह नहीं सकते हैं उनसे हमें यहाँ पर साधना साधनों की अपेक्षा सदा रहती है बात आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें यह भी आ जाती है स्वाभाविक रूप से हम साधन संपन्न नहीं हैं। आत्मा में अपनी की की सुखी पूर्वक रहने की कोई नहीं है इस कारण से जीवात्मा को सदैव बाह्य साधनों की अपेक्षा रहेगी की कामना उसके पास तो स्वाभाविक है उपेक्षा नहीं कर सकते हम हमें चाहिए इसके लिए अपनी अनुभूति मात्र पर्याप्त है यदि हम अपनी अनुभूति कर रहे हैं तो इसी के साथ सुख चाहिए इसकी अनुभूति हो जाएगी इसलिए सुख को चाहने के लिए तो विशेष निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है लेकिन सुख पाने के लिए निमित्त साधन अनिवार्य है आया समझ में एक ऐसा हो सकता है कि चलो हम सुख की इच्छा ही नहीं करें तो हमें साधनों के लिए भी मारा-मारी करने की अपेक्षा नहीं होगी सुख के ही हम रह जाएंगे इच्छा करेंगे ही नहीं तो इसके लिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा ही चाहिए ऐसी इच्छा नहीं कर पाएंगे तो हो जाती है लेकिन नहीं होने की नहीं हो पाएगी साधनों तो की अपेक्षा कैसे नहीं होगी बिना द्रव्य के गुण कहा से आएंगे और अंदर तो नहीं है ना सुख एक अलग है है मतलब इस नियम से विरुद्ध नहीं है ये बात से विरुद्ध नहीं है नहीं साधन आप कुछ नहीं कर सकते साधनों की अपेक्षा होगी ही अब यह है कि भौतिक साधन और आध्यात्मिक कौन से साधन चाहिए किस सुख के लिए कौन से साधन अलग सुखों के लिए अलग अलग साधन है तो उसमें फिर अंतर आ जाएगा लेकिन साधन चाहिए इसमें नहीं आएगा अंतर इसके उपेक्षा नहीं कर सकते यहां अपनी बात यह थी कि सुख चाहिए इतने सोचने के लिए नहीं चाहिए बहुत साधन तो अपेक्षा है ना इच्छा है इसके लिए बहुत कुछ होगा तभी चाहेंगे ऐसा नहीं है इसके लिए तो आपके पास जीवन यदि है तो अपने आप चाहेंगे एक कथन अविदा वाला नहीं होता है अलंकारिक कथन है उसमें एक और आया है अर्जुन के मुख से भी आया है हम कामये राज्यम भोगा सुखा निच काम दुख तपता नाम केवलम आर्थ नाशनम इन हमको सुख की कोई अपेक्षा नहीं है हम तो केवल दूसरे का दुख का विनाश चाहते हैं। तो वास्तविकता ऐसे नहीं है कोई भी दुखी व्यक्ति जो है ना स्वयं दुखी है वो दूसरे का दुख नहीं दूर कर सकता है कभी भी होने तो के बाद व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती है वो कुछ सोच ही नहीं सकता है इसलिए दूसरे का उपकार तो वही करेगा जो भीतर से संतुष्ट है यानी सुखी होकर के ही सुखी कर सकता है किसी को दुखी होके सुखी नहीं करेगा अंतर क्या होगा अब यहां भेद क्या है आध्यात्मिक सुख होगा वो भौतिक सुख दूसरे को दिला सकता है बहुत सुख वाला भौतिक सुख भी दिला सकता है लेकिन भौतिक सुख वाला आध्यात्मिक नहीं दिलाएगा लेकिन आध्यात्मिक सुख वाला भौतिक दिला सकता है अंतर इतना होता है आपके पास धन नहीं है तो किसको दान क्या करेंगे कैसे दान करेंगे जा सकता है ना आपके पास विद्या नहीं है तो क्या देंगे किसी को दी तो वही जाएगी ना जो है जो है ही नहीं तो कैसे देंगे अब किसी की रक्षा करनी है आपके पास सामर्थ नहीं है तो कैसे रक्षा करेंगे नहीं कर सकते अगर आपने कोई बल ही नहीं है कुछ बुद्धि नहीं है तो दूसरे के लिए क्या करेंगे और बल आपके पास है बुद्धि आपके पास है तो आप दुखी कैसे रहेंगे हो सकते ना ऐसा नहीं हो पाएगा इसलिए वहा अभिप्राय ये होता है कि अपना दुख अब गौण है तो अपने सुख की प्राप्ति जो है वो गौण है वो तो मेरा हो गया अब हम इसे बाहर निकल करके दूसरे को सुखी करना चाहते हैं पहली होती ना अपेक्षा कि मुझे चाहिए दूसरे का हो या ना हो मुझे उसकी नहीं हो सोच नहीं सकता है व्यक्ति पहले वो दुर्बल होगा निर्धन है असहाय है तो वो दूसरे के लिए पहले थोड़े सोच पाएगा दूसरे के लिए तो तब सोचता है ना जब भोजन खाना हो आपको स्वयं भूख लगी हुई है तो कितने को खिलाना चाहेंगे आप और अपना पेट भरा हो तो फिर याद आएगा कि ये नहीं किया है भोजन इसने नहीं किया है इसको करा देना चाहिए स्वयं भूख रहेगी तो दूसरे को खिलाने की इच्छा नहीं होगी स्वयं पेट भरा रहेगा तब दूसरे के लिए बुद्धि काम करती है वैसे नहीं करती है तो यहां पर भी इसका अर्थ है कि हम तो है ही संपन्न हमको अब नहीं चाहिए हमने कर लिया है अब हमारा उद्देश्य रह गया है दूसरे भी हमारे जैसे हो जाए दूसरे का सुख हो बे ये प्रधानता कथन है ना कि मुझे नहीं चाहिए सुख ये अर्थ वहां नहीं होगा ऐसा सिद्धांत नहीं बनेगा ऐसा तो तो कुंती, कुंती का, का भी सभी का मनुष्य मात्र का होगा ये कुंती दुखी होकर के दूसरे को कैसे कर सकती है सुखी कैसे करेगी ये गौण कथन है दुख में ईश्वर याद होता है सुख में जितना ईश्वर याद कर सकते हैं दुख में नहीं कर सकते एक व्यक्ति समाधि लगाता है ईश्वर की अनुभूति सबसे अधिक कहा होती है और समाधि में दुख रहता है या सुख रहता है तो सीधी तो अनुभूति किसी भी तत्व की अनुभूति तो सुखद अवस्था में होगी ना तत्व की अनुभूति दुखद अवस्था में नहीं होती है वो है याद करना यानी यहां जो कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई सुख में भी सुमिरन करे काहे को दुख हो तो यहाँ एक मोटी बात कह दी गई है कि आदमी को क्या है ना जब विपत्ति पड़ती है तभी दूसरे को ध्यान देता है और नहीं तो घमंड से वो अपने आप चूर रहता है किसी की ओर ध्यान ही नहीं देता है वो तो ऐसी स्थिति में जब हमको साधन दिखते है ना खाने पीने की मतलब सुख हमको मिल ही रहा है तो मिल रहा है तो ईश्वर की क्या करेंगे अब अपेक्षा इसलिए साधन संपन्न व्यक्ति ईश्वर को नहीं याद करता है कभी क्योंकि ईश्वर से जो सुख मिलने वाला है उसको उसके बदले में उसको यही का सुख दिख रहा है सुखी तो उसे चाहिए था सुख उसको मिल रहा है विकल्प से तो वह मिल ही रहा है तो दूसरे की उसको उसकी बुद्धि अब नहीं चलेगी जिसको ये लग जाता है कि ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है जैसे किसी को कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहा है अभी तो फटा चीटा जैसा भी वो पहले तो पहन लेगा ना पुराना लेकिन जिसके पास खूब पैसे हैं, अब उसको कपड़ा पुराना दिखता है अच्छा अब वो नहीं पहनना चाहता है ना उतार देता है फटने से पहले बदल लेता है वो कब कर रहा है उसके पास है साधन इसलिए अब वो बदल लेता है उसको तो ऐसे ये है कि इसमें भी सुख के लिए बदले भी अगर उसको भौतिक सुख मतलब लोग का सुख यदि मिलता जा रहा है तो उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता है यद्यपि ईश्वर का सुख इससे बहुत अधिक है लेकिन उसके लिए और भी बुद्धि चाहिए और भी तपस्या चाहिए उसके लिए और भी ज्ञान भी विज्ञान चाहिए ऊंचे स्तर का होता है एक आदमी क्या है मोटा छोटा खा करके भी तो जी सकता है ना एक आदमी हलवा पूड़ी खा करके जिएगा तो दोनों में जीना तो दोनों का बराबर हो जाएगा ना लेकिन सुख में अंतर आएगा कि नहीं आएगा एक झोपड़ी में भी जीवन काट सकता है और एक बहुत अच्छे भवन में भी रह कर जीवन काटता है दोनों का जीवन बराबर तो नहीं होता है ना लेकिन सामान्य रूप से तो जीवन को देखे तब तो क्या अंतर है तो ऐसे ही लौकिक सुख लेने वाला भी दिखता तो है सुखी लेकिन ईश्वर के सुख की तुलना में नहीं है कुछ भी वो पर वो ईश्वर के सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा अब हलवे की कल्पना कैसे करेगा वो वही मस्त है जहां है उसके दिमाग में नहीं आएगी ये बात कभी यहां की संपत्ति को छोड़ा है ना कि सुख को छोड़ा, छोड़ा। है हाँ यहाँ की संपत्ति उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि उनको डर लग गया मैं तो मरूंगा और मरने के साथ ये सब जाएंगे उससे ये संपत्ति मेरी रक्षा नहीं कर सकते मृत्यु से सबसे खतरा तो वो है उनके सामने इतनी बड़ी संपत्ति मुझे बचा नहीं सकती है और उनको बचना था तो उस बचने के डर से छोड़ दिया इनको कि ये तो करेंगे नहीं मेरी रक्षा इसलिए इन्होंने छोड़ दिया है लेकिन जो बचाएगा उसको तो पकड़ेंगे ना उन्होंने पकड़ा ना बाद में महात्मा बुद्ध को तो नहीं मिली ये चीज उन्होंने इस विषय में नहीं किया पुरुषार्थ दयानंद को तो मिल गई चीज महात्मा बुद्ध को आत्मा परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई है स्पष्ट ये है ना नहीं हो सकता ऐसा उनको अगर ऐसा होता तो ईश्वर की पुष्टि क्यों नहीं करते महात्मा बुद्ध स्वामी दयानंद ने किया नहीं किए क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं किया है नहीं किया ना उन्होंने मनाई करते रहे चुप्पी साध लिया जो भी होगा आपको कोई चीज यादती है दिखती है तो क्या चुप रहेंगे उसके विषय में नहीं रह सकते ना इतने जो ऋषि मुनि या विद्वान लोग हुए हैं क्या ईश्वर को जानने के बाद वो चुप रहे क्या नहीं रहे ना लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्यों चुप्पी साधी नहीं होता मतलब नहीं उपलब्ध हुआ है ना अगर उनको पता होता उपलब्ध होता तो ऐसे कैसे कहते कि नहीं था है नहीं दोनों ढंग की आती है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं इस विषय में और ये भी आता है कि मना ही कर दिया मना कर दिया तो तो बहुत बड़ा दोष है लेकिन नहीं बोला इससे इतना तो होगा कि नहीं पता था पता होते हुए हम चुप नहीं रहते कभी भी जिसका पता था उन्होंने उसको बोला है ना वैराग्य के बारे में तो बोला है चुप नहीं रहे हैं आंतरिक शांति सुख के बारे में बोला है उस विषय में तो चुप नहीं रहे हैं तो ये तो नियम नहीं होता है कि वो चुप थे पूरा जो उनको आता था उन्होंने बताया है तो शास्त्रों से चूंकि उनकी अनुभूतियां नहीं मिलती है इस कारण से हम कह सकते हैं उनके पास नहीं थी अच्छी वैराग्य वाला भाग है इसका निषेध नहीं होता है बैराग्य वाला भाव था लेकिन बैराग के बाद जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं थी उनके पास तो ये चीज है तो यहां अपने को ये लेना है कि संसार में हम यदि रहना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास सुख की अपेक्षा होती है अपेक्षा करने के लिए साधन नहीं चाहिए वो होगी तो अब इसमें मुख्य बात क्या होगी सुख की इच्छा तो हमारी स्वाभाविक है होगी होगी लेकिन साधन यदि नहीं रहेंगे तो अब क्या होगा द्वंद्व होगा अंतर अंतरद्वंद दुखी होंगे चिंतित होंगे व्याकुल होंगे और चंचलता रहेगी क्योंकि कामना तो कर रहे हैं और पूर्ति हो नहीं रही है तो इस तरह से क्या होगा अब वो अवसाद वाला रहेगा तो जन्म लेते ही अवसाद आरंभ हो जाएगा स्वाभाविक है क्योंकि साधन नहीं होंगे और इच्छा तो होगी सुख की तो इस स्थिति में अवसाद होना अनिवार्य है बच नहीं सकते इस कारण से क्या होगा अगर अब वो सब साथ से दुख से बचना चाहते हैं तो उस उस प्रकार के साधनों को इकट्ठा करो इसमें केवल आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नहीं कहा सामान्य बात है सभी के लिए है व्यक्ति भी जो ऊपर उठा होता है वो धीरे धीरे करके ऊपर उठा होता है एकदम नहीं जाता है वो भी एक जन्म में दो जन्म में पिछली स्थितियों को देखा होता है ये जरूरी नहीं होता है एक ही जन्म में सारी उपलब्धियां हो ऐसा होता है ना कि बचपन से ही किसी को ऐसा लगता है कि मुझे धन नहीं चाहिए तो उसका जीवन पहला है ऐसा नहीं होता है वो पिछले जन्मों में देख चुका है संपत्ति कहा तक हमारे लिए होती है पर्याप्त तो उसमें काफी वो अनुभव कर चुका है कि मेरे लिए पर्याप्त नहीं होती है धन संपत्ति तो अगले जीवन में वो अब आराम से वो कर देगा कोई नौकरी के बिना जीव ही नहीं रह सकता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए उसको लगता है ऐसा ऐसे ही धन संपत्ति मान ऐश्वर्य जो भी है कोई इसके बिना रह ही नहीं सकता है लेकिन दूसरे को लगता है कि मुझे नहीं चाहिए ये तो उसकी आंतरिक स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि यहां अब वो नहीं अपेक्षा करता है लेकिन पहले उसने किया है अनुभव ऐसा नहीं होगा कि पहले भी नहीं चित्त में रहता है हमारा जो शरीर है ये तो बदल जाएगा एक जीवन में लेकिन शरीर के भीतर जो मन है ना वो तो नहीं बदलता है ना उसमें तो पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार आएंगे लेकिन वो संस्कार वर्तमान में सारे मिलकर के हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए वो नहीं बदलते उसका आकलन तो पूर्वा पर एक जैसे ही होगा तो पिछले जन्म में जो भी आपने अनुभव कर लिया वो वर्तमान जन्म में सहयोगी होगा शरीर नहीं रहेंगे लेकिन अंतकरण में संस्कार रूप में वो है वर्तमान में वो करेगा कारण बनता है वो भी तो इस कारण से संस्कार रूप में तो संचित रह जाती है उन उनकी अनुभूतियां लेकिन वो साधन रूप में नहीं रहते उनके पास इसलिए झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी दिखेगा साधन के अभाव में भी रहता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिखेगा कि बहुत प्रसन्न है वो तो वहां धन के अभाव में भी प्रसन्नता होती है ये है तो नहीं होगा उसके पास दूसरे कारण है धन के कारण पीछे वो ऐसी अनुभूति कर चुका है कि मैं इसके बिना भी, भी रह सकता हूँ ये संस्कार उसके काम कर रहे हैं इसलिए निर्धन होता हुआ भी वो संतुष्ट रहेगा इसलिए संसार में क्या होता है ना वो पूर्वा पर एक स्थितियां नहीं दिखती है कारण सारे यही होते हैं कहीं तो चित्त रहता है कारण बना हुआ कहीं शरीर कारण बना रहता है कहीं कुछ अगला पिछला ये जुड़ता रहता है इसलिए पूरा पूरा क्या हुना? आकलन दिखता नहीं है तो इस स्थिति में होता है तो यहाँ एक सामान्य रूप से कहा गया है कि मुझे क्या चाहिए अन्न चाहिए अन्न का मतलब है जिससे हम जीवन को खाना पीना अनाज भी आ जाएगा फल भी आ जाएंगे मेवा मिष्ठान जो कुछ भी है सारी चीजें हमको चाहिए तो अब यहाँ चाहिए तो एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है ये फिर एक ही व्यक्ति हर चीज नहीं खाएगा कोई रोटी भी खा सकता है कोई चावल भी खा सकता है कोई दूध पर भी रह सकता है कोई फल भी खा सकता है किसी को मिलेगा कहीं पर कुछ मिलेगा कहीं किसी को कुछ मिलेगा तो ऐसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रहेंगे तो लेकिन मनुष्य को यानी जीव को अपने को अनाज चाहिए यानी भोजन भूख की तृप्ति जिससे होती है समाप्ति वो हमें साधन चाहिए उसके बिना काम नहीं चलेगा चाहे वो गृहस्थ है चाहे सन्यासी है चाहे कोई भी होगा अगर उसके पास पेट है तो भूख लगेगी और भूख लगेगी तो भोजन चाहिए उसे। अब भोजन के हजारों प्रकार बना रखे हैं ईश्वर ने उनमें से किसी से भी उपूर्ति कर सकता है लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ चाहिए भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा शरीर नहीं चलेगा तो इसके साथ अब यही होता है कि पहले तो सामान्य रूप से चाहिए फिर धीरे धीरे उसको उत्तम बनाने उत्तम उत्तम सत्य गुण तक पहुंचाना चाहिए इस स्थिति में लाना चाहिए रजे इसी प्रकार से अब हुआ खा पी तो लिया लेकिन ये खाना पीना किस लिए होगा खाने पीने के मुख्य प्रयोजन तो होता है कि संसार में हम आए हैं यहाँ की सभी चीजों को केवल जानने के लिए आत्मा को कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होती है केवल वस्तु की अनुभूति होती है उसको ज्ञान होता है कि ये है तो अंतिम तो लक्ष्य तो भोग ही है कहिए भोग का मतलब ज्ञान वहां है हाँ आत्मा में मिलाने वाली जो स्थिति है ये तो दोष में आ जाता है उसमिता क्लेश भोग उसको कहते हैं उसको भी लेकिन भोगो बुद्धि यानी किसी चीज की जो अनुभूति है ना तात्विक अनुभूति वो भी भोग कहलाता है भोगा। हाँ चिशानो भोग होता है यानी किसी की जो तात्विक अनुभूति कर रहे हैं वो भी भोग है लेकिन परिभाषा जो चलती है ना भोग वाली वो ये वाली नहीं चलती है लोग में जो भोग की परिभाषा चलती है किसी भी अनुभूति को जब आत्मा से हम जोड़ लेते हैं, वो भोग है तो ये दोष होता है क्लेश में आता है तो हमारा जो उद्देश्य होता है ये वाला भोग नहीं है समझते नहीं आपने भोजन किया तो भोजन करने के बाद आपको बल मिला सुख हुआ तो उस बल को आपने आत्मा में जोड़ लिया की मैं सुखी हो गया मैं बलवान हो गया तो ये वाला भोग होता है वास्तविक में भोग ये है लौकिक पर ये दोष है ये क्लेश है यह, यह भोग हमारा उद्देश्य नहीं है लेकिन दूसरा है कि इसमें ये सुख होता है ये बल होता है हाँ ये अनुभूति करनी होगी मैं इसकी इस सुख और बल की अनुभूति कर रहा हूं ये भी भोग ही है इसका नाम बुद्धि है ये, ये पता लगना जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको आप ये ये होना चाहिए चाहिए तो होगा ही होगा होना चाहिए यानी किसी भी चीज को आपने सुन लिया ना एक बार तो जब तक आपको उसका पूर्वापर का ज्ञान मतलब हमसे असंबद्ध कोई विशेष वस्तु है ये निर्णायक बुद्धि नहीं जब तक हो जाएगी आप नहीं छोड़ेंगे उसको छोड़ नहीं सकते पीछे लगे रहेंगे जिसे कहीं पर है ना देखने के लिए गांधी नाग नगर एक बार सुन लिया लोगों से वो तो बहुत अच्छा है सुनने के बाद अब आप नहीं बच सकते आपकी इच्छा लगी रहेगी कभी न कभी देखेंगे उसको लेकिन देख लेने के बाद अब निश्चय हो गया कि ये तो ऐसा है पत्थर का ईंट पत्थर का बना हुआ है इस तरह निर्णायक बुद्धि जब हो जाएगी अब इच्छा नहीं होगी देखने की इतने से नहीं जाएगा शत्र अगर कह रहे हैं तो एक आप सापेक्ष उदाहरण लीजिए उससे मिलाएंगे आप यानी ये इसकी तरह ही है और ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है वो भी इसी तरह है उपमान प्रमाण होता है ना उपमान प्रमाण यदि लगा लेते हैं तो अपेक्षा नहीं होगी उसको देखने की क्योंकि उसमें जो गुण है दूसरे पदार्थ में होता है अगर इसी से आपने निश्चय कर लिया कि ये तो ऐसा ही होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये अनुमान अगर नहीं लग रहा है उपमान तो उसमें रह जाएगी तो कथन मात्र से नहीं होगा वो ये तो सतरुजतम ये है सतरजतम को ही नहीं जानते आप सतरजतम को यदि जानते तब तो किसी की नहीं होगी लेकिन अभी सतरजतम नाम ही जानते हैं तो इतने मात्र से नहीं होगी विरक्ति उसमें विरक्ति तो तभी होगी जब वस्तु का एक निश्चयात्मक स्वरूप आ गया कि अब नहीं बदलेगा ये ये ऐसा ही रहता है ये स्थिति आने के बाद अब उसके बारे में इच्छा नहीं होती है देखने की वो हट जाती है तो इस दृष्टि से संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना होता है लेकिन यहाँ इस दृष्टि से नहीं कहा है यहाँ इस दृष्टि से कहा है अभी हम साधन के रूप में करेंगे वहां तक पहुँचने के लिए ये चाहिए साधना करनी है बुद्धि उत्पन्न करनी है जो भी करने है तो निर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता है ना आत्मा बल ही ने ने जो दुर्बल व्यक्ति है बीमार व्यक्ति है सर्वथा समर्थ व्यक्ति है उठा तो बैठा नहीं जाता बैठा तो उठा नहीं जाता ऐसा व्यक्ति क्या करेगा ज्ञान तो उसके लिए है कि हमें बल भी चाहिए तो यहाँ जो भोजन आदि किया है हमने वो भोजन केवल खाने के लिए नहीं है वो भोजन हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि बल को देने वाला हो बे उससे हम प्रसन्न हो सके बलवान हो सके अपने कार्यों को कर सके इसलिए कहा कि पाचन युक्त होना चाहिए पचने वाला होना चाहिए भोजन केवल खाते रहें लेकिन पचता नहीं है तो वो भोजन नहीं है भोजन केवल वही है जो पच जाता है बाकी तो डालना है गड्ढे में तो इस कारण से हमें ऐसा भोजन चाहिए उत्तम से उत्तम चाहिए लेकिन उसके साथ वो पचने वाला होना चाहिए जब पच जाएगा तभी वो ऊर्जा देगा शक्ति देगा अगर भोजन पचा नहीं है तो शक्ति देगा नहीं वो केवल निरर्थक हो जाएगा इस कारण से कह रहे हैं कि हमारा अब पचेगा कब जब शरीर ठीक रहेगा तो इसके साथ अब वो भी नियम आ जाएंगे कि आसन करो व्यायाम करो दौड़ भाव जो भी होते हैं शरीर से पुरुषार्थ भी होना चाहिए शरीर से अगर पुरसार्थ नहीं होता है तो अन्न पचेगा नहीं पचेगा नहीं तो वो इससे असक्ति बनेगी नहीं आसन व्यायाम आदि ये जो होते हैं ये बल को सीधे सीधे बढ़ाने वाले साधन नहीं हैं। इनसे बल नहीं बढ़ता है जो खाते पीते हैं ना बल तो उसी से बढ़ता है लेकिन उसके काम बीच में क्या होता है हमारे शरीर में अवरोधक तत्व तो रहते हैं विजातीय द्रव्य होते हैं वो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं वो विजातीय जब तक रहेगा तो खाया पिया अन्न का भाग शरीर में जुड़ता नहीं वो जुड़ने नहीं देता है तो व्यायाम आदि और पुरुषार्थ जो करते हैं ये क्या होता है उस विजातीय भाग को निकालता है व्यायाम करने से, से पसीना आता है ना ऐसे पुरुषार्थ करने से भी पसीना आता है तो वो पसीना क्या करता है कि वो विजातीय भाग को निकाल देता है वहाँ से तो अब जगह खाली हो जाती है खाली जगह होने के बाद अब क्या होता है ये अन्न आदि में जो है ये जाके वहां बैठते हैं तो इससे शक्ति फिर मिलती है लेकिन उस शक्ति को लेने के लिए बीच वाले बाधक को हटाना पड़ेगा नहीं हटाएंगे तो जगह नहीं बनेगी जगह नहीं बनेगी तो खाते रहो कितना ही वो वहां बैठे गए नहीं जा करके तो इस तरह से नियम होता है कि पुरुषार्थ भी करना ही पड़ता है पुरुषार्थ करने के बाद ही वो जगती है सामर्थ और वो सामर्थ जगेगी तो इसके अवयव फिर बैठेंगे उसमें अब खावे लिया पी लिया शक्ति उपार्जित कर ली इसके बाद अब क्या होता है ये शारीरिक स्थितियां हैं यहाँ से आगे अब बौद्धिक स्थितियां हमारी होनी चाहिए उसके लिए क्या ब्रह्मणे ऐसा विद्वान हमें चाहिए जो ब्रह्म वेत्ता हो बे सभी क्षेत्रों के लौकिक क्षेत्रों में कितने ही विद्वान हो जाएंगे उनसे संसार में शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी तब कोई विद्वान ईश्वर से संबद्ध होकर के संसार में रहता है तब तक संसार में धर्म की मर्यादा बनी रहेगी ईश्वर से कट गया विद्वान तो धर्म मर्यादा स्थापित संसार में नहीं रहेगी अबराश निरंतर हो रहा है प्राय कहते हैं कि पांच हजार साल से निरंतर घटता ही जा रहा है घटता ही जा रहा है धर्म उसका कारण एक यही है कि ब्रह्म्यता नहीं हो रहा है उत्पन्न ब्रह्म्यता के अभाव में कितने ही विद्वान उत्पन्न हो जाएंगे संसार में वो शांति की स्थापना नहीं कर सकते आदर्श नहीं उपस्थित कर सकते ब्रह्मणे अर्थात विद्वान चाहिए लेकिन ऐसा भी विद्वान चाहिए जो ब्रह्म से संबंध रखता हो स्वामी दयानंद ने इतना जो कुछ भी किया अगर ब्रह्म से संबंध नहीं होता तो इतनी वो प्रस्तुति नहीं कर सकते थे जितनी उन्होंने की है धीरे-धीरे जो जो ब्रह्म में में यानी संसार धर्म की मर्यादा की की मर्यादा आदर्श स्थापना होती है वो के से होती है। राम ने किया ने किया किया चाहे कृष्ण तो उनका भी ब्रह्म से संबंध रहा उस काल में थे इस कारण से वो कर पाए अकेले वो भी नहीं कर सकते थे इस कारण से काम को ब्राह्मण चाहिए ब्रह्म विद्वान चाहिए और फिर ब्रह्मेता विद्वान ईश्वर से धर्म मर्यादा ज्ञान तक की स्थितियां बढ़ा सकता है लेकिन सीधा सीधा लोक में जो काम होता है वो सारा का सारा क्षत्रियों से होता है सारा संसार जो चलता है वो राजा के आधार से चलता है राजा ही उसकी नीब है तो संसारिक स्थितियों पर नियंत्रण तो सारा राजा से ही होगा बिना इसके नहीं होता और सारी सुख संपत्ति जो भी होता है राजा जो होता है संसार का की अंतिम शक्ति है संसार लौकिक शक्ति बढ़कर कुछ नहीं होती है तो संसार के अभिमानी हो जाएंगे वो फिर बिगाड़ देंगे तो क्षत्रिय भी हमको चाहिए उसके बिना राज्य की स्थापना नहीं कर सकते है तो छत्र बल छत्र का मुख्य चीज होता है किसी से दबने न दबने वाला धर्म और आदर्श की स्थापना में जो दबेगा नहीं व्यक्ति वो वास्तविक क्षत्रिय होता है राजा होने के योग्य होता है तो हमें इस प्रकार के पुरुषों की या हमको स्वयं इस प्रकार बनने की भी समर्थ से चाहिए और अब ज्ञान भी ज्ञान भी हो गया छत्र की स्थापना भी हो गई राज्य हो गया सब कुछ होने के बाद अब फिर क्या अब यहाँ बात आई हमको दयावा पृथ्वी भिन्वस्व अब हमें फिर से मोक्ष सुख और लौकिक सुख की कामना चाहिए संसार में हम राज्य की स्थापना कर रहे हैं धन हो नहीं होता है तो केवल गधे की तरह फिर ये बोझा ढोना ही होगा सारा दिन भर पुरुषार्थ का कोई मोल नहीं और ये फिर कैसे होगा धर्मास सुधर्मा मोक्ष सुख और लौकिक सुख अभ्युदय और निश्रेयस ये कब होते है सिद्ध जब धर्माचरण होता है इस कारण से धर्माचला आदर्श तो स्वयं ईश्वर ही है इसलिए का धर्मासी आप सभी नियमों के पालन करने वाले स्वयं हैं इसलिए हम भी आपके समान सुधर्मा हमको धर्म में उत्तम धर्मों में आप हमें नियुक्त करने वाले यानी हमें ईश्वर के अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए अमेनी आप निर्वय रहें ईश्वर का किसी से वैर नहीं होता है तो हमें भी ऐसी स्थिति बनानी चाहिए मन को ऐसा बनाना चाहिए बैर की भावना अपने मन से हटा दे। हम जितना जितना आंतरिक रूप से समर्थ होते जाएंगे बैर की भावना उतनी उतनी हटती जाएगी जितने आंतरिक रूप से हम दुर्बल हैं बैर उतना रखना पड़ेगा क्योंकि विरोधी विरोध करेगा और सामर्थ नहीं है तो उसके विरोध में फिर आप दुखी हो जाएंगे वो दुखी होना ही क्या होता है हो जाता है तो आंतरिक रूप से हमें सुखी होने का प्रयास करना चाहिए जैसे ईश्वर को या के से हम कम से कम दूसरे के ऊपर उतना रहेगा तो हमें हमे नहीं ऐसी ईश्वर सर्वथा आत्म निर्भर है इसलिए निर्भय है हमें भी वैसे का प्रयास करना चाहिए फिर से पूरा द्वारा उपसंहार कर रहे हैं निर्मन धार अब हमारे लिए पशु अश्व या नादी जी संपत्ति को बढ़ाने वाले साधन है सभी कुछ इसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे जाएंगे हथियार भी घर द्वार सब कुछ इसमें जितने भी साधन है वो सभी हमारे लिए सुदृढ़ कराइए धारे का मतलब धारण करें आप हमें ऐसी सद्बुद्धि बल दे यानी एक अजग अनुकूल हम चलते हुए इन सभी वस्तुओं का उपार्जन करें हम धारा विद्या को धारण कराइए क्षत्रिय को धारण करवाइये ऐसे क्षत्रिय हमारे पास होने चाहिए ऐसे इसी के साथ शूद्र का नाम नहीं लिया है लेकिन वो स्वाभाविक रहती है अर्जनी है तो वो भी हमारे लेकिन वो इनके अनुकूल होने चाहिए इस प्रकार से